देवी भागवत छठा स्कंध देवी की कृपा से एक भार्गव ब्राह्मणी की की जांग से तेजस्वी बालक की उत्पत्ति दान भोग और नाश इस प्रकार धन धन की तीन हैं पुण्यात्मा पुरुषों का धन, दान और भोग में खर्च होता है तथा पापी यो ही अपनी संपत्ति से वंचित हो जाते हैं दानम भोगस तथा नाशो धनस्य से दान भोगो कृति च नासह पापात्म नाम कि लो कृपण मानो न तो धन दान करता न खाने पीने में खर्च करता केवल संचय किए रहता है उसे महान क्लेश भोगने पड़ते हैं राजा को चाहिए कि उसे भली भांति दंड दे इसीलिए गुरु कहलाने वाले इन अधम ब्राह्मणों को मारने के लिए हम प्रस्तुत हुए हैं ये बड़े ही धुर्त हैं आप महात्मा पुरुष हैं इस विषय में क्रोध न करें व्यास कहते हैं इस प्रकार अहेतुक वचन कहकर मुनियों को आश्वासन देने के पश्चात उन है, है संज्ञक क्षत्रियों ने अपना पुकार चालू रखा धन के लोभ ही उन क्षत्रियों ने ब्राह्मणों को बहुत सताया मनमाना पाप कर्म करने वाले वे दुष्ट ब्राह्मणों का संहार करने में सफल प्रयास हो गए मनुष्यों के अंतकरण में रहने वाला लोभ ही महान शत्रु है इसे संपूर्ण दुखों की खान कहा गया है यह दुखदाई लोभ प्राण का वियोग भी करा देता है संपूर्ण पापों की जड़ यह लोभ ही है लोभ में पड़कर मानव तीनों वर्णों का निरंतर शत्रु बना रहता है इसी के कारण उसे संपूर्ण दुख भोगने पड़ते हैं मानव लोभ से अपने सदाचार और कुल धर्म का त्याग कर देते हैं माता पिता और भाई बंधुओं को भी मार डालते हैं गुरु मित्र भार्य और बहन के प्राण हरने में भी लोभी मानव नहीं लोभ में भरे हुए मानों की बुद्धि नष्ट हो जाती है वह पापी व्यक्ति कौन सा ऐसा दुष्कर्म है जो नहीं कर सकता लोभ एवं मनुष्याणाम नाम महारिपुहु संस्थो महारिपु। प्रोक्तो दुखद प्राणनाशकः सर्व पापस्य मूलं सर्वदा मूलम तृष्णिया विरोधप्रृत्रीं वर्णा सर्वात्कार तथा लोभा त्यज वैकुर्मं तथि मातर भ्रातरम हंसी पितर बांधवम् तथा गुरु मित्रम तथा भार् च भगनी तथा काम, क्रोध और अहंकार ये तीनों शत्रु शत्रु हैं, किंतु यह लोभ इनसे भी बढ़कर है। इसके वशीभूत होकर मानव प्राण तक खो देता है फिर इसकी विशेषता कहाँ तक बतलाई जाए लोभी मनुष्य क्या नहीं कर सकता तभी तो है, है वंशी क्षत्रियो ने खोटी बुद्धि वाले बनकर समस्त भारगो ब्राह्मणों का संघार कर डाला